भूमिका सन 1977 में मां के शिष्य और सेवक स्वामी शारदेशानंद से मैंने पूछा स्वामी शारदेशानंद आपने कई वर्षों तक जयराम बाटी में मां शारदा की सेवा की कृपा करके मुझे बताइए कि उनके जीवन की किस बात ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है स्वामी जी ने उत्तर दिया विनम्रता मां पूरी तरह अहंकार रही थी हम मित्रों या शत्रुओं के साथ संसार में पैदा नहीं हुए हैं हम क्या कहते हैं और किस प्रकार व्यवहार करते हैं मुख्यतः इसके द्वारा हम अपना मित्र अथवा शत्रु बनाते हैं मर्मभेदी शब्दों से मानवीय संबंध तत्काल टूट सकते हैं स्वामी सत्य स्वरूपानंद माँ के शिष्य थे वर्ष अठारह में वाराणसी में उन्होंने मुझे माँ की एक अत्यंत अद्भुत विशेषता के बारे में बताया माँ ने कभी भी किसी को आहत करने के लिए कठोर शब्दों का उपयोग नहीं किया वे कोमल और शिष्ट भाषा में बात करती थी जिससे किसी से को कोई कष्ट ना हो उदाहरण के लिए एक बार उन्होंने अपने लिए सामान लाने वाले को कुछ पैसे दिए उसने बचे हुए पैसे को वापस नहीं किया तब माँ ने कहा बेटा उन वस्तुओं को खरीदने के लिए क्या तुम्हें और पैसे चाहिए झेप उसने उत्तर दिया माँ मुझे खेद है मैं बचे पैसे देना भूल गया फिर उसने बचे पैसे वापस कर दिए स्वामी प्रभुआनंद ने एक बार मुझसे कहा कि मां शारदा पवित्रता की प्रतिमूर्ति थी उनका मन विशुद्ध चक्र के नीचे कभी नहीं गया श्री माँ शारदा तब अन्य महिलाओं के बीच के अंतर के संबंध में उनके शिष्य स्वामी विशुद्धानंद जी ने कहा था मैंने मां शारदा को नाम दिया गांधी भागा माँ बाधाओं तोड़ने वाली माँ हम अपने चारों और जिन माताओं को देखते हैं उनमें अवरोध है या सीमा है लेकिन माँ शारदा का प्रेम असीम था उनमें कोई बाधा नहीं थी वे साक्षात जगदम्बा थी जब राम बीमार हैं राम की माँ चिंतित है, लेकिन श्याम की माँ नहीं जब श्याम बीमार है श्याम की माँ दुखी है लेकिन राम की माँ नहीं प्रत्येक माँ जानती है कि उनका बच्चा उसके शरीर से जन्मा है और इस कारण वह उससे जुड़ी हुई है इसके विपरीत मां शारदा सभी जीवों की मां थी जगन माता थी मां शारदा ने सभी बच्चों सभी पुरुषों और स्त्रियों यहां तक कि पक्षियों और पशुओं को अपने विराट शरीर से होते देखा। उनके भीतर सभी के प्रति अनंत प्रेम स्नेह करुणा और क्षमा थी मां शारदा की कई रोचक कहानियां बताती है कि वे अपने भक्तों के समक्ष काली जगत बगला तथा कुछ अन्य देवियों के रूप में प्रकट हुई थी उनके देवी रूप को देखकर कई भक्त अचेत हो गए थे श्री रामकृष्ण ने सभी प्राणियों के जननी के रूप में माँ शारदा की अनुभूति की थी वे जानते थे कि माँ शारदा जगदम्बा है और जब वे इस संसार को छोड़कर गए उन्होंने ईश्वर का मातृभाव दिखाने के लिए श्री माँ को संसार में छोड़ दिया स्वामी शारदानंद जी अपनी पुस्तक मदर वर्शिप इन इंडिया मां शारदा को इन शब्दों के साथ समर्पित की जिनकी कृपा कृपादृष्ट से लेखक प्रत्येक नारी में दैवी मातृत्व के प्रागट्य की अनुभूति करने योग्य बना उनके चरण कमलों में पूरी विनम्रता और भक्ति के साथ यह कार्य समर्पित है यह सत्य है कि न तो हमारे पास श्री कृष्ण देव या स्वामी शारदानंद जैसी आँखें हैं न हमारे पास उन जैसा अनुभव है लेकिन फिर भी हमारी परम प्रिय श्री माँ शारदा देवी के बारे में जानने की प्रबल इच्छा है हमें उन्हें जान जानने की जानने की प्रबल इच्छा है हमें उन्हें जानने के लिए उनकी कृपा की आवश्यकता है हमारी एकमात्र आशा उनका यह आश्वासन है जो मेरे बच्चे हैं वे पहले से ही मुक्त है यहाँ तक कि परमात्मा भी उनका अहित नहीं कर सकते श्री आदि शक्ति थी परमात्मा की सर्वव्यापी ऊर्जा की प्रतिमूर्ति थी इस ग्रंथ के माध्यम से पाठकगण इस बात की कल्पना कर सकेंगे कि यह दिव्य ऊर्जा उनके सड़सठ वर्षों की आयु के दौरान इस भौतिक जगत में कैसे अभिव्यक्त हुई हेनरी थॉमस तथा डाना ली थॉमस ने अपने ग्रेट फिलोसफर्स महान दार्शनिक ग्रंथ में लिखा है कि जब हम दुनिया के जीवन चरित्रों का अध्ययन करते हैं तो आत्म की यात्रियों तथा चिंतन के अग्रदूतों के साथ अपने जुड़ाव के फलस्वरूप हमारी दुनिया अधिक व्यापक हो जाती है हमारी कल्पना समृद्धतर हो जाती है और हमारा जीवन अधिक बहुरंगी तथा सुखमय हो जाता है मनुष्य केवल भोजन के द्वारा जीवित नहीं रहता वह इस जगत में विश्वास आशा और प्रेम इन तीन गुणों का संवर्धन करके विद्यमान है इस जीवन चरित्र श्री माँ शारदा देवी की दिव्य लीला में यह बताने का प्रयास किया है कि करुणा में माँ शारदा देवी ने किस प्रकार विश्वास आशा और प्रेम प्रेमरूपी जीवनदायी गुणों से मानवता को पोषित किया है